शुक्लां ब्रह्म विचार सार मद्यम जगदव्या वीणा पुस्तक दारिणीम भयधम जड्यंधकारापह हस्ते स्वाति विदति पद्मा संस्थि वंदे तम परी भगवती बुद्धिप्रदान शांति शांति शांति पातजलिगसूत्र मूलपाठ अथ योगाुशासग्चितवृत्तिधा दृष्टुस्वत्तीसारूप्यतर वृत्तय पंचत क्लिष्टा क्लिष्ट प्रमाण विपर विकल निद्रास्मृत गमा, प्रत्यक्ष प्रमाणन प्रत्यक्षुम प्रमाण विपरय मिथयान मतद्रूप शब्द वस्तु वस्तुशून्य विकल अभाव प्रत्यालबन भृती वृत्ति निद्रा अन्भूत विषया सोश स्मृति अभ्यास तत्रस्थितो वैराग्याभ्या तथि यत्नोभ्यास तो दीर्घका सत्कार सेविदृढ़ूमि दृष्टाश्रवि विषया वितृष्णस वशिकारग्यम तत्पर पुष्छा तिर्गुण वैतृष्यम वितर्क विचारानंदस्मृता विराम प्रत्याभ्यासपू संस्कार शेषन्य प्रत्यय विदेह प्रकृतिलान श्रद्धा स्मृतिसम्ञापूर्वक इतरेश तीव्र संवेगासन्न मध्यादि मात्रत्वात् ततोपि मृदु मध्यादमात्रिशेष ईश्वर प्रणिधा क्लेशकर्म विपाशयरामृष पुरष विशेष ईश्वर त्र निरिशी अपि गुरु कालेना में तस्य तस् वाचक प्रणव तजपस्तर्थनम प्रत्येक चेतनाधि गमो तत प्रत्येकचेतनागमप्य भाव संशय प्रमादा लश्या, ब्रांती, दर्शना लब्ध भूमिकत्वा लिचित विरतिभादर्शनाल भूमिकताक्षेपास्तरा दुखदोर्मन मेजयत्वा श्वास प्रश्वास विक्षेप सहभुव तत्तिषेधाथ मेंभ्यास मैत्रीकूण मुदिपेक्षा सुखदुख पुण्यापुण्य विषयाणच्चिप्रसादन भावना, भावना, प्रद प्रच्छदन वा से विषयतीवा प्रवृत्तिरुत्त्त्पन्ना मनस स्तिबंधिनी विशुका ज्योतिषमतीतराग विषय विति स्वप्न स्वप्ननिद्रा ज्ञानलम्मनं वा यथा यमत ध्याना परम्ताशिकार क्षीण वृत्तिरभिजातृ मनिर्गृहित्री ग्रहणग्राह्यु तस्थतता सपत्ति त्र शक संकीर्णा सबर्का सृतिपरिशुद्धौपून्यवादमात्रसा परिश, निर्तर्का एत सबार निर्विचारा चूक्ष्म व्याख्याता सूक्ष्म विषयिंगवसान ताजह सामचार वैशार्द्येध्यात्मसाद ऋतंभरा तज्ञा श्रुतानुम्न प्रज्ञाभ्याषयाशेषा तज संस्कारों संस्कार प्रतिबंधी तैंधे सर्वन निर्बीज सधि इति निर्देशो नाम प्रथम पदतीय साधन पद तपस्वर प्रणिधा क्रियायोग सामना क्लेश तनुकरण अविद्यास्मता राग देशाभिवेश अविद्याक्षेत्रमुत्तरेषम् तनो नित्यसुचि सक्यो प्रसुप्तनुविछिन्नोदाराणशुचिदुखात्मसु निशुचि सुखात्मख्यातिरिद्या दृग्दर्शनशक्युरेगात्मने सुखाशराग दुखाशी देश बाहि विदुषोपि तथारूढ़ ते प्रति प्रसवेया सूक्ष्म ध्यान हेयास्त क्लेशमूल कर्माश दृष्टादृष्टजन्मेदनीयह सतीमूल तद, सतीमूले तद्पाको जुर्भो तेहलादपरितापफल पुण्यपुण्य हेतुवात्मातापसंस्कार दुखर्गुण दुखमे सर्व विवेकिन हेयम दुखमनागत संयोगो दृषदृश्यो संयोग हेये प्रकाशक्रियास्थितशील भूतेन्द्रियात्मक विशेषा दृश्य विशेषाशेष लिंगमात्र लिंगा गुणपर्वाणी दृष्ट दृश्यम शुद्धपश्य तदर्थम एव दृश्यत्माता प्रति नष्ट मन तदन्य साधारण स स्वामी सत्यो स्वरूपलब्धिहु संयोग तस् तस्य तदभात्ों तदृशे कवल्यम विवेकख्यातिर विपवाहाय तूमि प्रज्ञा योगादशुक्षे ज्ञानदीरा विवेक यम यमनियम प्राणायाम प्रत्याहधारणाध्यान श्रदा अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह जाति देश परग्रह यम जातिदेशमान्न्ना सावभौम्रत शौचत स्वाध्यायिधा नियम वितर्क प्रतिपक्ष प्रतिपक्षनम लोभ क्रोध मोह वितर्का हिंसातः कृतकारितामोदिता लोभक्रोध मोहपूर्वक मृदुमध्यादिमा दुख ज्ञान्तला प्रतिपक्षनम तत्स वैरत्याग सत्यतिष्ठाया क्रियाफलाश्रय्व अस्थे प्रतिष्ठा सर्वत्मस्थन ब्रह्मचर्यलाभस्थैग्रहस्थै जन्म कथं योग्यत्वानि संतोषा जन्मकथंदोधा शौचास्वांगजुगुप्सापरैर संसर्ग सशुद्धिस्वनशेकाग्रेन्द्रियजयात्मदर्शनयोग्यवा चोषादनुतम सुखलाभ कार्यन्द्रियशु समाधि स्वाध्यादीष्टदेवता सीश्वर प्रणिधा ततो ततो स्थिरसुख आसन प्रयत्नशिलसुपत्ति तस्वास प्रश्वास गतिेद प्राणायाम बाह्याभ्यंतर स्तंभवृत्तिर्देश काल परिदृष्टो दीर्घसूक्ष योग्यता बाह्याभ्यंतरक्षे चतुर्थ तत क्षीयते प्रकाशवरण धारणा चो्यता मनस स्वयसभावचिति स्वरूपुकार इेंद्रििया प्रत्याह तत पश्शिते पातजलयोगसूत्रपाठे सदेशों द्वितीय पाद विभूतिपादः चित्तस्य तृतीय तत्र विभूतिपाद देशबंध चितिस्त धारणा त्र प्रत्येकता ध्यान तदैवातम स्वरूपून्यम सयमेक संयम तज्जया प्रज्ञोकूमेसु पूर्वेभ्यः पूर्वभ्य तदपरंगं निर्विजन निरोध निरोध निरोध संस्कार सं संस्कारयो रभीवा, रभीवा तस्य व्युत्थ्युत्धस रविव प्रादुर्भ निधलचितान्वयन निरोधपरिणा तर प्रशावाहिता संस्कारा सर्वाकाग्रतयोद चित सब शांत तोल्य प्रत्यौ चित्तकाग्रतापरिणाम भूतेन्द्र धर्मलक्षणवस्था परिणाम शांतताव्युपर्मातिध क्रियामन्य हेतु पर संयतिगत ज्ञान सर्वार्थ प्रत्या सर्वा प्रत्यामीतरेतराध्यासा शकर पूर्वजातिज्ञानम् परचित्तज्ञानम् सर्वूतृत संस्कार साक्षात्वजातज्ञान प्रत्यपरचित जानमन तरह विषयभूतवादूपसंय तदग्राह्यशक्तिंभे चक्षु प्रकाशसप्रयोगेधान शब्द मुक्त सोपक्रम सोपक्रम निरुपक्रम चम कर्म तत्सयदपरामरिष्टेभ्यो वैत्रादीसु बला बलेश हस्तीबलादीन प्रवृत्लोक न्यात्सूक्ष्म्यवहृत विप्रकृष भूत ज्ञानं सूर्य संयार चंद्रेतरा ज्ञान ध्रुवे तदतिम कर्मनाद्यं नाभीचक्रे का कंटकूपेक्षुपाश निवृत्ति हृदये चित्तसंबित मूर्धज्योतिषिद्धदर्शन प्रतिभाद्वासपेक्ष हृदयचित संवि सत्षेरतंता संकीर्णोंशेषुभ भोग परा स्वाथसंयम पुरज्ञान तत तो तो प्रतिभा वेदना स्वादवार्ता जायते ते सदपसर्गा व्योत्थान सिद्ध्यम बंधकार शैथिल्याचारंवेदना चित्त परेशान जयाज्वल उदान उदानं जयाजलपक उदान स्वसंग जया कं, समान जयाज्वलपकसंगत्ति सनजयाज्वलनम श्रोत्राशोर संबंध सैमा दिव्य स्रोत्रं कायाकसैमूलपत्तेशगमन बहिक वृत्तिम्हादेह तत प्रकाशवर्ण क्षय ततो, ततो संपत्ता धर्मा स्थूलस्वरूप सूक्ष्म बत्वयम भूतजयद्रादुर्भाव कायसपर्माघातवण्यबलज्रसहनवा ग्रहणस्वतान्वयाथबत्यदींद्रियजय ततो तथो मनजबीत भाव प्रधान जयचुरषन्यताख्यातिमात्रवाधिष्ठातृत्व सर्व्ञातृत्वराग्यादि तो दोष विदक्षे कल्यम स्थान्योपन संगस्मकुनरिष्ट प्रसंगा क्षणतत्में देशे रन्यता बना। रन्यता तुल्य संयमजास्तक्षणेरण्यतावेद यो, तुल्यौस्तः प्रतिपत्ति तारक सर्वय सर्वथ विषयक्रम चेतज्ञानम सत्पुर शुद्धिश्म्य केवल इति कवल्यम पातंज योगसूत्राठे विभूति पाद चतु कल्यद मंत्र तपा समाधि जन्मौषधिमंत्र सीद्धय जात्यंतरपरना प्रकृत्यामितयोजक निमित्त, निमित, प्रकृती वर्णभेदस्तु ततः क्षेत्रीय निर्माणचिता प्रवृति प्रयोजक तत्र त्र ध्यानजमानशय योग, त्रिविधा मित्रेशाम् ततस्तत् कर्माशुक्ल योगितरेशा ततस्वीपागुणाभिव्यक्तिर्वासना जातिदेश काल व्यवहारना स्मृति संस्काररेकरूपादी चाशीस नीतवाद एतु हेतु फलाश्रयंबने संग्रहितेत अत्यागत स्वरूप स्त्यध्वेदाधर्मा ते व्यक्त सूक्ष्म गुणात्मन पर वस्तुत वस्तुसा्य चिदिभक्त पंथ न परा चित्त चैकचितंत्र वस्तु तदप्रमाणक तदा कि तदुपरागपेक्षिचितिस्त वस्तु ज्ञाता ज्ञाता सदा जदा ज्ञाताचिवृत्तस्तु पुष्स्या न तत्स्वभास दृश्योभवधारण चिता दृश्य बुद्धिबुद्धिरप्रसंगशंकर चित्तेबुद्धि दृष्टिदृश्योपर चित चित्रमपि तत्सख्य बासना चिंतम परार्थ साहत्यकिवाद विशेषदर्शिनात्म भावनावृत्ति भावना तद तो विवेक निम्न कल्यागर तछिद्रेशन तो प्रत्याण क्लेशबदुक्तम्, संस्करेभ्य हानमेस सर्वथा बदुत प्रसंग्याप्यकुशित समाधि, सत क्लेशकर्मनिवृत्तिः, तदा सर्वरणमलापेत ज्ञानस्याजेय तथा कृता परणक्रम सर्गुण शिक्षण प्रतिगिपरिणाम क्रम पुरुषाथशूनिया गुणा प्रतिप्रसव कल्यूप्रतिष्ठा वाचिशक्ति पातजलोगसूत्र कल्य निपण नम चतु पात, दर्शन पातंजसूत्रदर्शन सूत्रपाठ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णापूर्णमुदचर्णस पुर्ना पूर्णमाद पूर्णमेवशिष्य ओ ओम शांति शांति शांति इति शातिरा